चर्चा कर रहे हैं ईश्वर कहां बैठा हुआ है प्रश्न तो यही है ना, ईश्वर कहां बैठा हुआ है प्रश्न यह कि ये मन किसके भेजे कहीं जाता है ये प्राण किसके भेजे चलता है ये आंख किसके दिखाए देखती है हैं? ये कान किसके सुनाए सुनते हैं चक्षु श्रोत्रम कऊ देवो जुड़कती वो कौन देवता है प्रश्न यह है कि वो कौन देवता है जो कान को सुनने की शक्ति देता है और आप को देखने के और मन को सोचने के वो कौन देवता है जो सांस को चलने की शक्ति देता है ये नक्षु सी पश्य अपनी स्थूल चक्षु, चक्षु चक्षु माने आंस हो जिससे चक्षण हो जब ये वेद में ये प्रश्न आया है मंत्र आता है कि जब दो विवत मानव ये आसाम यदि दो आदमी झगड़ा करते हुए आएं, और तुम्हारे पास फैसले के लिए उपस्थित हों और एक कहे कि मैंने सुना है और एक ने कहे कि मैंने देखा है तो जज को किसकी बात पर मानना चाहिए दोनों सच्चे है वो भी सच कह रहा है कि मैंने सुना है धूप नहीं बोलता है सच बोलता मैंने सुना है और एक दूसरा है वो बोल रहा है कि मैंने अपनी आंख से देखा है और वो भी सच बोल रहा है दोनों के सत्य बोलने पर विश्वास हो कि दोनों सुनते हैं तो जो सुन के आया है उसकी बात माननी चाहिए कि जो देश के आया है उसकी बात माननी चाहिए जो देश के आया है उसकी बात माननी चाहिए सुनी सुनाई बात गलत भी हो सकती है आजकल के कानून में भी यही बात है कि जो सुनी सुनाई बात कहता है उसकी गवाही प्रमाणिक नहीं है और जो अपनी आंखों से देखी बात कहता है उसकी गवाही प्रामाणिक है तो चक्षण जो करे ना हाँ चक है ना चक आंख को क्या बोलते हैं चक बोलते हो? ये चक्षु शब्द जो है वो चक हो गया है चक आ, अच्छा तो ये जो चक्षण है और इसी से फिर विचक्षण शब्द बनता है विचक्षण विचक्षण चक्षु चक्षण चक्षु विचक्षण करण अर्थ में चक्षुष बन गया और कर्ता अर्थ में विचक्षण बन गया आ, और चक्षण जो है ये भाव है चक्षण भाव है और चक्षु करण है और विचक्षण कर्ता है और चक्षणीय विषय है ऐसे चष्टे इसका रूप बनता है चष्टे तो भूत में चचक्षे वर्तमान में चष्टे तो आओ आप ये देखना तो केवल बाहर का देखना नहीं बाहर को देखने वाली जो आंखें हैं उनको भी देखना और भीतर जो देखने वाली आंख है उसको भी देखना वो भी बदलती रहती है वो कसौटी बदलती रहती है पैमाने बदलते रहते हैं है ना? देखो प्रेम हो किसी से और वो कोई गलत काम भी कर दे तो भीतर वाली आंख कहेगी अरे भाई अपना है जरा ख्याल मत करो है ना ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है अपनी मां हत्या भी करके आवे तो छिपावेंगे हैं? और दूसरे की माँ किसी को उंगली भी उठा दे तो बता देंगे कि ये पक्षपात कहा से होता है है ना? तो ये दृष्टि भी ये सूक्ष्म दृष्टि भी सीख नहीं है पक्षपात मन में होता है ये सूक्ष्म दृष्टि भी गलत सूचना देती है बाहर की दृष्टि तो सीमित देश सीमित काल सीमित वस्तु को ही बताती है और भीतर की दृष्टि जो है वो राग से द्वेष से आक्रांत होने पर पक्षपात करती है क्रूरता करती है है ना? नहां तुम्हारी दोष दृष्टि होती है वहां दोष नहीं है तुम्हारे मन में पूर राग नहीं है इसी से दोष दृष्टि होती है दोष दृष्टि होने का कारण राग की न्यूनता है दोष दृष्टि होने का कारण द्वेष है बसंती ही प्रेमणी गुणा नवस्तुनि वस्तु तो सब निर्गुण है निर्धारमक है निर्विकार है निर्विशेष है अपने हृदय में जैसा संस्कार बैठ गया है जैसी वासना बैठ गई है जैसा राग द्वेष हो गया है उसके अनुसार हम जिससे राग होता है उसमें गुण देखते हैं और जिससे द्वेष होता है उसमें दोष देखते हैं ये असल में गुण और दोष हमारे राग द्वेष में से निकलते हैं तो इसका बताया हुआ भी बहुत बोले आहा हमको तो एक महात्मा थे तो महाराज एक दिन उनको सपना आया कि अब बेटा तू ब्याह कर ले तो फटकार दिया भगवान को बोले भगवान हम जानते हैं तुम नहीं बोल रहे हो ये हमारी वासना बोल रही है ईश्वर की आवाज को पहचानते हैं हमारा प्रियतम अपने से हमको दूर करने वाली बात कैसे कर सकता है ये हमारी बात ना बोलते ये ईश्वर की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा बोलता है ना एक बात सुना देते हैं बीच में सबके काम से है हम कैसे पहचाने कि ये ईश्वर बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं ये हमारा मन बोल रहा है कैसे परेशान है बोले कि जहां वासना के अनुकूल आवाज आवे वहां तो शंका है जैसे एक नोट पड़ा है ना नोट पड़ा है सामने बोले अब ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि इसको तुम उठा लो है हाँ वो असली ईश्वर का हुक्म नहीं है वो बासना से उपरक्त ईश्वर का हुक्मय हो है ना तुम्हारी वासना के घेरे में आकर ईश्वर वैसा हुक्म देता है और यदि भीतर से आवाज आवे इसको मत उठाओ ईश्वर तुम्हारा कोई हक नहीं है तो क्या समझना और ये ईश्वर की आवाज है ईश्वर की आवाज पहचानने की होती है हम उन वेदांतियों की बात नहीं करते हैं है न जो अपने अंतकरण की शुद्धि का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं चोरी भी करें बेईमानी भी करें चल भी करें कपट भी करें असत्य भाषण भी करें और बोलें कि हमारे अंदर से ब्रह्म बोल रहा है है ना? तो ये बोलने वाला ब्रह्म झूठा होता है एक बार मैं एक महात्मा के साथ कर्णवास गया गंगा के तट पर कर्णवास बड़ा उत्सव पल है श्री उड़िया बाबा जी महाराज की सपो भूमि है तो मैं वहां सन छब्बीस सताइस में एक महात्मा के साथ गया 26 होगा सताईस को हो। तो महात्मा जी तो कुटिया में रहते थे मैं कहीं जंगल में गया तो रास्ते में एक रुपया पड़ा मिला तो मैं उठा के ले आया उसको परंतु अपन तो गुरु के साथ थे ना तो उनसे छिपा तो सकते नहीं थे गुरु से कपट मित्र से चोरी की होए निर्धन की होए कोढी अपने गांव में ऐसे बोलते रहे हैं तो एक रुपया मिला उठा के ले आया उनको बता दिया कि हमको ये रुपया रास्ते में मिला है तो वो बोले कि तुम तुरंत लौट जाओ और जहां ये रुपया मिला है वहीं इसको रखाओ तो मैंने कहा पता नहीं किसको मिल जाएगा फिर कौन ले जाएगा तो बोले कि देखो जिसका खोया होगा रुपया गिर गया होगा वो ढूंढता हुआ उसी रास्ते पर आवेगा यदि तो तुरंत आ जाएगा तो उसको मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो तुम्हारा तो यह है नहीं इस पर पुलिस का सरकार का अधिकार है कि वो इसको प्राप्त करे और जो इस पर दावा करे उसको दे और नहीं तो इसकी जो मौज हो सो हो है। लेकिन तुम इसके कोई अधिकारी नहीं हो तुम्हारे ऊपर कायदे से इसका कोई अधिकार नहीं है अब हमारे मन में ये विचार आता कि पता नहीं इस रुपए को कौन पावेगा और किस काम में लगावेगा इसलिए अच्छा है कि इसको हम ही ले लें और अच्छे काम में लगा दें तो वो ईश्वर की आवाज नहीं होते। देखो ईश्वर की आवाज वो थी जो हमारे गुरू जी ने कही है ना? उन्होंने कहा कि रुपए को जहां का तहां लौटा दो ये ईश्वर की आवाज है। और यदि हम कहते हैं ये ईश्वर की आवाज है कि हम अपने पास इसको रखें हम ऐसे चिट्ठी निकालने वालों को जानते हैं बेना चिट्ठी निकाल ईश्वर के नाम पर चिट्ठी डाल के निकालते हैं पर तो एक बार में अपने मन की नहीं निकली तो कहेंगे कि नहीं अभी ठीक नहीं निकले फिर दोबारा निकालेंगे तो दोबारा तो भी अपने मन की नहीं निकली तो तिबारा निकालेंगे जब तो तिबारा अपने मन की नहीं निकली तो कहेंगे भाई ईश्वर तो अभी ठीक हुक्म नहीं दे रहा है ईश्वर से बड़ा कोई महात्मा है उससे चल के पूछ तो महात्मा से बातचीत करके अपने मन के मुताबिक करवा लेगा तो असल में ये जो संसार में गुण और दोष मालूम पड़ते हैं ना हमको तो अच्छाई और बुराई मालूम पड़ती है इसके निर्णय करने में हमसे बहुत गलती होती है बहुत गलती होती है क्या हम वासना के अनुसार चलते हैं आ, हम ईश्वर की आवाज वासना के अनुसार होए तब तो मान लेते हैं कि ईश्वर की आवाज है और वासना के विपरीत हो तो नहीं मानते हैं का असल में जहां हमारी वासना के विपरीत है वहां तो ईश्वर की आवाज बिल्कुल पक्की है और जहां हमारी वासना के अनुसार है वहां उसमें शंका है, है? उसमें शंका है उसका पता लगाना चाहिए कि ईश्वर की इसमें क्या इच्छा है तो जैन चक्षुम सी पशती पर आप फिर एक बार ध्यान दें इसको आप गौण अर्थ में नहीं ले हो यह नहीं समझे कि जिन चक्षुम सी से चक्षुम धर्मम अनुसृत्य प्रवृत्ता ने अधर्मम अनुसृत्य प्रवृत्ता ने विक्षेपम अनुसृत्य शांतिम अनुसृत्य प्रवृत्ताने चक्षुम चक्षुंसी माने आंखें बहुगचन है ये कैसी कि जो आंख धर्म के अनुसार चलती है और सबको देखती है और जो आंख धर्म के अनुसार चलती है और सबको देखती है पापी सर्वत्र पाप भाषण करते पापी नजर पापी आदमी की क्या पहचान है तो उसको सब में पाप दिखता है सब धोखेबाज दिखते हैं सब ठग दिखते हैं, हैं? सब गलत दिखते हैं ये पापी मन की पहचान है पापी पुण्यात्मा मन की पहचान क्या है सब में पुण्य दिखता है भक्त की क्या पहचान है तो सबके हृदय में भगवान की भक्ति दिखती है सब के हृदय में भगवान की प्रेरणा दिखती है तो चक्षु अलग अलग है समदर्शी की दृष्टि अलग है भक्त की दृष्टि अलग है रागी की दृष्टि अलग है विरक्त की दृष्टि अलग है द्वेषी की दृष्टि अलग है धर्मी की दृष्टि अलग है अधर्मी की दृष्टि अलग है जो इन किसी भी दृष्टियों से संस्ट न होकर के इनसे अपने को मिलावे नहीं हो इनसे अपने को मिलावे नहीं धर्म के साथ नहीं अधर्म के साथ नहीं राग के साथ नहीं द्वेष के साथ नहीं पाप के साथ नहीं पुण्य के साथ नहीं सुख के साथ नहीं दुख के साथ नहीं अच्छे के साथ नहीं बुरे के साथ नहीं ये सब तो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं? ये दृष्टिकोण है चक्षुंसी में जो बहुवचन है ना बहुवचन का अर्थ है दृष्टिकोण दृष्टि बिंदु है न मैंने इतना विस्तार करके जो ये बात कही उसको आप ये नहीं समझना कि ये मूल से बाहर चली गई ये चक्षुंशी में जो बहुवचन है भेदजुक्त दृष्टियां जिससे भासती हैं ऐसे समझो चक्षुंशी भेदजुक्तानी चक्षुंशी भेदजुक्ता दृष्टया भेदजुक्ता दृष्टि ये न पश्यति जिससे भेद युक्त दृष्टियां मालूम पड़ती हैं तुम वो दृष्टि नहीं हो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास कहा फंसे भाई एक मीठी मीठी कहानी सुनी है? और मन धर गया। एक सुंदर सा फूल खिला हुआ देखा और उसको तोड़ लेने का मन हुआ है दुकान पर बढ़िया चीज बढ़िया माल रखा हुआ दिखा और खाने का मन हो गया अच्छी साड़ी पहन के किसी को जाते देखा अच्छा कपड़ा पहन के जाते देखा बोले ये हम पहने ये हम ले लें ऐसा मन हुआ तो ये सब जो राग उपरंग है ना उपराग उपरंज है ना? उपराग तुम्हारी दृष्टि में ग्रहण लग गया हमें संस्कृत में उपराग शब्द का अर्थ होता ग्रहण हो उपराग माने ग्रह जैसे राहु की कालीमा सूरज पर छा जाती है जैसे राहु की कालीमा चंद्रमा के ऊपर छा जाती है ऐसे तुम्हारे ज्ञान पर तुम्हारे ज्ञान पर राग की कालीमा द्वेष की कालीमा छा गई है इसलिए तुम्हारी नजर तुम्हारा ज्ञान किसी भी वस्तु को सच नहीं देख रहा है इस काली छाया को अपने ज्ञान पर से हटाना पड़ेगा इसी का नाम ग्रह है ग्रहण लगा हुआ है इसलिए सच्चा सूरज नहीं दिख रहा है ग्रहण लगा हुआ है इसलिए सच्चा चंद्रमा नहीं दिख रहा है ग्रहण लगा हुआ है इसलिए सच्चा प्रकाश नहीं है यह ग्रहण क्या है किसी को शत्रु रूप से ग्रहण कर लिया किसी को मित्र रूप से ग्रहण कर लिया किसी को अनुकूल रूप से ग्रहण कर लिया किसी को प्रतिकूल रूप से ग्रहण कर लिया ग्रहण ग्रहण अपने ज्ञान में ग्रहण लगाकर ये ग्रहण कैसा होता है आ, तीन तरह का ग्रहण होता है एक पूर्वक ग्रह होता है बोला पहले जैसे मान रखा है अब उसके खिलाफ कैसे मानेंगे और बोले भाई हम पहले सनातन धर्मी रह चुके हैं भूत भैरव की पूजा कर चुके हैं अब उसको बिल्कुल छोड़कर ईश्वर की पूजा कैसे करें तो ये पूर्व ग्रह हो गया पूर्व ग्रह हो गया उत्तरा ग्रह हो गया पूजा करने के बाद हमको ये चीज मिलनी चाहिए ग्रह दोनों तरह के होते हैं तो आपको मालूम है ना पापग्रह और शुभग्रह कनश राह केतु ये सब पापग्रह हैं बुध बृहस्पति शुक्र ये सब शुभग्रह हैं तो आपके मन पर आपके मनस्चंद्र पर जो ग्रहण लगता है ना वो कभी पाप ग्रह की छाया आती है कभी पुण्य ग्रह की छाया आती है आप ठीक ग्रहण नहीं कर सकते और फल के संबंध में यदि अपना आग्रह हो है, कि हमको यही फल मिलना चाहिए हैं? तो वो क्या होगा तो वो उत्सारक होगा बोले देखो चाहे पहले कुछ रहा हो भाई और चाहे बाद में कुछ हो लेकिन हम इसको छोड़ने को राजी नहीं हैं। एक बड़े बड़े महात्मा की बात आती है बात तो केशव जी के बारे में कही जाती है तुलसीदास जी के समकक्ष थे वो तीन जने एक साथ रहते थे तो उन लोगों में बड़ा प्रेम था बड़ा प्रेम था तो बोले कि हम लोग ऐसा प्रेम करते हैं कि हमको ईश्वर भी मिले तीनों को तो एक साथ और नरक भी मिले तो एक साथ हम तीनों नरक में भी एक रहे और ईश्वर के पास भी एक साथ रहें बना ये तीनों में शर्त लग गई तो ये हुआ कि बाबा ईश्वर मिलेगा कि नहीं इसका तो कुछ ठिकाना नहीं है तो बोले चलो नरक नहीं तीनों एक साथ समय तो, तो, तो तीनों मरने के लिए कुएं में कूद पड़े तो कुए में कूदने पर तीनों प्रेत थे तो तीनों प्रेत होने के बाद अपन कविता हैं और पेड़ की डाली पर बैठे और काव्य का आनंद लें तो उधर से तुलसीदास जी एक दिन निकले तो पेड़ पर से कविता की आवाज आई तो बोले हम भाई ये कौन कविता पढ़ रहा है बोले ये तो हमु केशव की कविता मालूम पड़ती है कौन पाठ कर रहा है तो दूसरी कविता मिली अरे ये तो उनकी मालूम पड़ती है तो गोस्वामी जी शहर गए और उन्होंने कहा कि बाबा बताओ तुम लोग ये कविता पाठ करने वाले कौन हो तो केशव ने कहा कि हम लोग तीनों प्रेत हो गए हैं एक साथ रहने के लिए प्रेम से हम लोग प्रेत हुए हैं तो फिर भगवान का नाम सुना करके तीनों को तुलसीदास जी ने प्रेत जोनी से मुक्त किया ये ईश्वर के पास भी जो लोग ये सो, सोचते हैं ना हमारे वृंदावन में चार जने आए थे कि हम लोग चारों एक साथ राधा कृष्ण का दर्शन करेंगे तो चारों में जो प्रीति है ना मोह देखिए यही मैं कह रहा हूं भी ग्रह है ग्रह है क्या ग्रह है का अब चारों के अंतकरण अलग अलग चारों के पाप पुण्य अलग अलग चारों के भाव अलग अलग चारों की बासना अलग अलग चारों के पूर्व जन्म अलग अलग चारों के उत्तर जन्म अलग अलग अब ये ग्रह की हम चारों साथ ही रह रहकर ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो कैसे मिलेगा तो एक पूर्वक ग्रह होता है कि हम पहले से जैसा मानते आए हैं वैसा मानते रहेंगे एक उत्तरक ग्रह होता है कफाल ये होना चाहिए और एक वर्तमान ग्रह होता है वो वर्तमान ग्रह होता है कि ये ये हमारा ईश्वर मिले तब भी ये ये हमारा बना रहना चाहिए तो जब ये चक्षु पर माने चंद्रमा और सूर्य पर ये जब ग्रहण की छाया पड़ी हुई है ये उपराग लगा हुआ है ये उपराग लगा हुआ है तो शुद्ध प्रकाश का दर्शन शुद्ध प्रकाश का दर्शन नहीं हो, हो सकता जी नक्षुण सी परिस्थिति जिसके द्वारा ये सारी दृष्टियां देखी जाती हैं, जो इन सबका साक्षी है जो इन सबका दृष्टा है तदैव ब्रह्मत्वम बिद्धि वो जो निर्मल दृष्टा है उज्जवल दृष्टा है साक्षी है निर्विशेष है निरुपाधिक है जिसका अवच्छेदक कोई नहीं है ये जो साक्षी है इसको अवच्छिन्न करने वाली न अविद्या है न माया है न अंतकरण है न कार्य है न कारण है न व्यष्टि है न समष्टि है न पूर्व है न पश्चात है इसको अवच्छिन्न करने वाला इसको काटने वाला अवच्छेदक कोई नहीं है इसको टुकड़ा टुकड़ा कोई नहीं कर सकता तो तदेव ब्रह्म तवाम वृद्धि इसी साक्षी को इसी दृष्टा को इसी अवच्छेद रहित एक अवच्छिन्न और एक अवच्छेद और इसी अवच्छेद रहित साक्षी को तुम ब्रह्म जानो तदेव ब्रह्म तम वृद्धि नेदम जदईदास जो छोटी मोटी वस्तुओं में राग द्वेश करके और उसकी उपासना के चक्कर में तुम पड़े हुए हो वो ब्रह्म नहीं है नेदम जद इदम उपास तद ब्रह्म न वो ब्रह्म नहीं है तदेव साक्षी तदेव साक्षीभूतम दृष्टि तत्व ब्रह्म इस त्व वो जो दृष्टा है साक्षी है सर्वोपरि है उसको तुम ब्रह्म माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अखंड तत्व समझो ओम शांति शांति शांति और सरस्वती आत्महेत विश्व दृश्यमान गरी पश्यस्मिमा भूत यद निद्रया साक्षात्ते प्रभु स्वात्मात्रुय तस्म श्रीमूर्मी श्री मूर्ते ओमाप्या मांगानेुश्रोत्र द्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनद माहं ब्रह्म मामा मा ब्रह्म निराको अराकणस्तु निरा निरा तदात्मनि निरते योपनिषत्मास्ते मयि संतु ते मयि संतु चक्षुषा न पश्यति तदेव पश्यक्षुंसी पश्यद्रह्मी नेद यदिपासते य्रोत्रेण न शृणति तदेव ब्रह्मत्वं ोत्रद्रुता तदेवि नेदाणिन न प्राणी ये ना प्रणीय तदेव ब्रह्मत्वं यदि नेद चक्षुषा न पश्यते इसका दो प्रकार से अस्पताल है एक यत् पद है और एक यत् कर्म पद है क्योंकि यत् नपुंसक है ना तो कर्ता में भी यथ होता है और कर्म में भी यथ होता है यस ये यानी यस ये जानी प्रथमा और द्वितीया दोनों ही कारक में यथ पद बनता है इसलिए ये कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है कश्च चक्षुषा न कस्ति पुरुषः चक्षुषा न पश्य कोई भी दृष्टा कोई भी पुरुष आख से जिसको नहीं देख सकता और ये आत्मभूतम् चक्षुषा पश्यति जो आत्मा आंख से नहीं देखता है पश्यति यश्यती यत्व पश्यति सर्वम किंतु चक्षुषा पश्यति जो तत्व देखता तो सबको है परंतु आंख से नहीं देखता है उसको देखने के लिए आंख की अपेक्षा नहीं है नेत्र निरपेक्ष देखता है चक्षुर निरपेक्ष देखता है और और तत्वम कर्मभूतम कश्चित चक्षुषा न पश्यते, जिस कर्मभूत तत्व को कोई भी व्यक्ति के कोई भी पुरुष नेत्र पश्यति जिसके होने पर ही आखें दृष्टिया दृष्टिकोण देखे जाते हैं तदेव ब्रह्म त्व विधि त्व तदेव ब्रह्म विद्धि तदेव उद्देश्य है और ब्रह्म विधेय है दिखाते तो हैं ये मनुष्य देख लिया ना ये मनुष्य है तो ये तो हुआ उद्देश्य जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं ये मनुष्य विद्वान है आपको मालूम था तो नहीं था आपको मनुष्य है ये तो मालूम था परंतु ये विद्वान है ये मालूम विषय उत्पन्न किया क्या विशेषता उत्पन्न की जिसको आप सामान्य रूप से मनुष्य समझते थे उसको मैंने विद्वान बताया मनुष्यता ज्ञात थी और वैदुष्य उसका विद्वत्ता उसकी अज्ञात थी आपके द्वारा किंचित सामान्य रूप से ज्ञात मनुष्य को मैंने विशेष रूप से विद्वान बताया ये बताने का अब देखो यहाँ क्या बताया तदेव य पश्यती किन्तु चक्षुषा न पश्यते जेन नक्षुंसी पश्यति तदेव त्वं, त्वं ब्रह्म धिकलाविन्ना सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य विद्धि जाहि उद्देश्य क्या हुआ मनुष्य की तरह मालूम पड़ी हुई चीज क्या हुई आत्मा का मैं जो आंख से नहीं देखा जाता और जिस मैं के होने पर ही आंखें देखती हैं मैं आंखों से दृष्टियों से इंद्रियों से मनोवृत्तियों से नहीं देखा जाता और नेत्रों को इंद्रियों को मनोवृत्तियों को दृष्टियों को मैं देखता हूं का ये जो मैं इंद्रियों से न देखे जाने वाला और इंद्रियों इंद्रियों को दिखाने वाला प्रकाशित करने वाला ये जो मैं हूं इतना अंश क्या हुआ उद्देश्य हुआ ऐसा जो मैं हू सो मैं क्या हूं तो ब्रह्म विद्दी इसको तुम ब्रह्म समझो अच्छा इसको ब्रह्म समझो तो इसका नाम ब्रह्म समझो सो बात नहीं है बोला नाम रखने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति नहीं होती वेदांत यह नहीं कि जिसका नाम तुमने मोहन रखा था वो तो स्वान है ये बताने के लिए नहीं है जिसका नाम तुमने मोहन रखा था उसका नाम सोहन है ये बताने के लिए वेदांत नहीं है जिसको तुम छोटा समझते थे वो बड़ा है हैं? जिसको तुम अपने शरीर में परिच्छिन्न समझते थे वो अपरिच्छिन्न है वो इतना अपरिच्छिन्न है कि समूचे काल की कल्पना अनादि और अनंत काल की कल्पना जो मन में उठती है उस कल्पना के विषय भूत अनादि अनंत काल से भी महान है, है? और अनादि अनंत काल की कल्पना करने वाले से भी अंतरंग है उसका भी अधिष्ठान है और प्रकाशक है और जो तुम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बिना और छोड़ के दिक तत्व की कल्पना करते हो वो तुम्हारी कल्पना के विषय दिक तत्व का भी अधिष्ठान है और इस कल्पना का भी प्रकाशक प्रत्यक है जो तुम कार्य कारण रूप से अगणित अवस्थापन्न सद्रव्य की कल्पना करते हो उस सद्रव्य का भी जो अधिष्ठान है और सद्रव्य कल्पना का जो प्रत्यक है प्रकाशक है जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है परिपूर्ण है अद्वितीय है फैलने वाला नहीं है अपने में बदलने वाला नहीं है और दृश्य होने वाला नहीं है अपने में बदलना होता है काल में फैलना होता है देश में और दृश्य होता है जड़ तो जो न जड़ विकारी दृश्य है न फैलने वाला है न बदलने वाला है ऐसी चीज का नाम है ब्रह्म तो जब ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मैं है वही ब्रह्म है देखो मंत्र का अर्थ आप बिल्कुल ध्यान में ले लो य चक्षुषा न पश्यती ये न चक्षुषी पश्यती ये जो तुम्हारा मैं मैं होता है जो आंख से नहीं देखा जाता जिसको देख जिस जो दूसरों के देखने के लिए भी आंख की अपेक्षा नहीं रखता और जिससे सारी दृष्टियां ज्ञात होती हैं यही अपना आत्मा ये स्वर्ग नरक में जाने वाला नहीं है ये पापी पुण्य आत्मा होने वाला नहीं है ये सुखी दुखी होने वाला नहीं है ये साढ़े तीन हाथ का शरीर नहीं है ये आने जाने वाला प्राण नहीं है ये संकल्प करने वाला मन नहीं है ये निश्चय करने वाली बुद्धि नहीं है ये सुसुक्ति में शयन करने वाला आनंदमय नहीं है यही जो साक्षी है ये साक्षी कार्य और कारण व्यष्टि और समष्टि और अंतर और बहि इनसे रहित ब्रह्म है कई लोगों को जब ये कहते हैं कि ये साक्षी ब्रह्म है ये दृष्टा ब्रह्म है तो उनको ये भ्रांति हो जाती है ये दृष्टा का ही नाम ब्रह्म है जैसे एक नाम दृष्टा इस भीतर बैठ करके देख रहा है उसी का एक नाम ब्रह्म नहीं ये पर्याय नहीं है पर्याय माने नामांतर जैसे एक व्यक्ति है उसको उसकी बेटी पिता बोलती है और माता पुत्र बोलती है और पत्नी पति बोलती है भाई भाई बोलता है तो वो तो व्यक्ति ये कही है उसके नाम अनेक हैं। एक की नज़र से उसका नाम भाई है दूसरे के नजर से उसका नाम पति है तीसरे की नजर से उसका नाम पिता है चौथे की नजर से उसका नाम पुत्र है व्यक्ति तो ये कही है ऐसे इस आत्मा का इस आत्मा का नाम ब्रह्म नहीं है ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है माने ये देश में कहीं भी परिच्छिन्न नहीं है जिधु है और ये काल में भी कहीं परिच्छिन्न नहीं है अविनाशी है और ये द्रव्य में भी कहीं परिच्छिन्न नहीं है अद्वितीय है और सबका साक्षी तो है ही इसलिए चेतन है और ये अपना आपा तो है ही इसलिए परम श्रमास्पद है तो यही ये। आप इस बात को ध्यान में लावे दृष्टा प्रष्टा कहने वाले लोग जो हैं है, है ना बोले कि बस बस ये दस्ट ही ब्रह्म है ना हम समझ गए कई दृष्टी ब्रह्म है ये समझने का अर्थ ये होता है कि तुम्हारा दृष्टा जो है तुम्हारा आत्मा जो है ये आत्मा देह और प्रपंच नहीं है इससे विलक्षण है और देह प्रपंच का जो काल है सो भी नहीं है देश और प्रपंच का जो विस्तार है सो भी नहीं है ये अद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म तत्व है का हम समझ गए कि दृष्टा को ही ब्रह्म कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर शरीर में जो परिचिन द्रष्टा है उसको ब्रह्म कहते हैं इसके परिच्छिन्नत्व की व्यावृत्ति के लिए इसको ब्रह्म कहते हैं ना रे तो जो वेदांत के प्रेमी हैं वे अगर इस बात को भूल जाएंगे इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो वेदांति नहीं रहेंगे जोगी हो जाएंगे हम दृष्टा हम दृष्टा हम दृष्टा हम दृष्टा करोड़ दृष्टा समाधि लगाने वाला दृष्टा ध्यान करने वाला दृष्टा धारणा करने वाला दृष्टा निरोध का दृष्टा विक्षेप का दृष्टा का दृष्टा दृष्टा माने दुनिया से अलग एक दृष्टा और दृष्टा माने अद्वितीय ब्रह्म जिसमें दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है जिसमें दृष्टा और प्रपंच का भेद नहीं है जिसने भेद को कभी छूए ही नहीं है जिसने भेद को कभी देखा ही नहीं है तो यजक्षुषा न पश्यती ये न चक्षुषी पश्यती अब जिसको चक्षु से हम नहीं देख सकते अब एक दूसरा दृष्टिकोण डे मनुष्य अपना एक दृष्टिकोण बना लेता है सिद्धांत का अद्वैत एक मत है द्वैत एक मत है द्वैत दोईत एक मत है द्वैत विशिष्ट एक मत है और अद्वैत विशिष्ट एक मत है आप देखो विचार करके देखो ये मतवाद है। तो कि ये कितने हुए आपने गिन लिया होगा पांच हुए ना पांच हुए तो मध्वाचार्य वैष्णव में मध्वाचार्य कहते हैं कि द्वैत ही सत्य है तो शाक्तों में भी द्वैतवादी हैं गणपत्यों में भी द्वैतवादी हैं सौरों में भी एक पक्ष द्वैतवाद का है शैवों में भी एक पक्ष द्वैतवाद का है ऐसा और न्याय वाले बिल्कुल द्वैतवादी हैं बिना और द्वैत में भी फर्क होता है हाँ न्याय वैशेषिक द्वैतवादी हैं तो वो कैसा द्वैत मानते हैं कि जीव भी अलग अलग हैं जगत के परमाणु भी अलग अलग हैं, ईश्वर भी इनसे अलग अलग हैं, और गंध के परमाणु अलग हैं, जल के परमाणु अलग हैं अग्नि के परमाणु अलग हैं, परमाणु भी अलग अलग हैं, तो दो द्वैतवादे हैं न्याय वैशेषिक जीव भी अलग अलग हैं, जीवों से ईश्वर अलग है ईश्वर से जगत अलग है जगत भी अलग अलग है जगत से जीव भी अलग अलग है जीव भी अलग अलग है न्याय वैश्य और जैन भी द्वैतवादी है बना जैन भी जीव और अजीव दो प्रकार का द्रव्य मानते हैं और वो अनादि और नित्य मानते हैं बना ऐसा जीव और अजीव दोनों द्रव्य हैं जैन भी द्वैतवादी हैं हमारे सांख्य और योग भी द्वैतवादी हैं लेकिन वो केवल प्रकृति और पुरुष का ही द्वैत मानते हैं ना मीमांसा भी द्वैतवादी है लेकिन वो जीव और जगत का ही द्वैत मानती है ईश्वर का नहीं ये अब आपको ये द्वैतवाद हुआ ना द्वैतवाद अब जरा देखो द्वैत विशेषण है और अद्वैत जो है वो विशिष्ट है द्वैत गौण है और अद्वैत मुख्य है ऐसा वैष्णव वैष्णव में श्री है ना? और विशिष्टाद्वैतवादी सही भी हैं शाक्त भी हैं गाणपथ भी हैं सौर भी हैं है ना ये कोई अकेले नहीं है द्वैत है तो सही परंतु वो गौण है अद्वैत मुख्य है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वो बोलते हैं कि द्वैत मुख्य है अद्वैत गौण है नारायण अद्वैत विशिष्ट द्वैत ये श्री कृष्ण जो है ना राधा कृष्ण राधा कृष्ण और तो नाम तो विशुद्धा द्वैत है पर उसका अर्थ यह है कि उसमें माया नहीं है उसमें छाया नहीं है उसमें प्रकृति नहीं है है ना? एक ब्रह्म ही जो है वो दो रूप हो करके अब दो रूप दो रूप क्रीड़ा कर रहा है दोनों में ब्रह्मत्व है अद्वैत विशिष्ट द्वैत उसको बोलते हैं वैष्णव में श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज द्वैताद्वैत मानते हैं ना? द्वाईत। द्वाईत द्वाईत है ना कार्य दृष्टि से द्वैत है और कारण दृष्टि से अद्वैत शंकरा है शंकराचार्य भगवान नारायण शंकराचार्य अद्वैत मानते हैं तो अद्वैत में भी बड़े मजेदार हैं बोला बौद्ध लोग दो प्रकार का द्वैत अद्वैत मानते हैं विज्ञानाद्वैवाद और शून्यद्वयवाद दो प्रकार का अद्वैत माने बौद्ध दो प्रकार के हैं विज्ञानाद्वैतवादी और शून्यद्वैतवादी और चार बाहक आदि जो हैं वो जड़ा जनाद्वैतवादी हैं वो जड़ई जड़ मार् नकले है, हैं ये सब जड़ा जनाद्वैतवादी हैं ये सब क्या हैं कि ये चक्षु हैं ये सब चक्षु हैं इनमें से एक मत का आग्रह कर लोगे तो तत्व का दर्शन नहीं होगा यक्षुषा है कनचित विशिष्टे न दृष्टिकोण न पश्यती कश्चित जब मनुष्य अपने मति को कोई विशिष्ट बना लेता है विशिष्ट प्रकार का बना लेता है तब उसको तत्व का दर्शन नहीं होता है उसको विशेषण का उसको विशेषण का दर्शन होता है और जब पहले से ही तुमने अपनी मति में मती के पेट में एक मत भर दिया मती के विषय को मती के विषय को मती में ले लिया जैसे जब हम अपनी बुद्धि में घड़ा लेते हैं तो हमारी बुद्धि घटाकार हो जाती है कि नहीं ए? मती का विषय है घट और घट का हमने किया ध्यान तो हमारी बुद्धि कैसे